बंदे गुरु पद भक्त विन्द श्री गुरुपद्वंदीचैतन प्रभु वंदे निंद सहोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन समयुक्त छाकूश कृपा सिंधु पति तान पावन भैष्णवे नमो नमः मूकं नमक वाचा लंगुंगिरी यमहंग वंदे परमा बिन्दा हुई तो वै पिया वैकेश भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नरंजी वनत्म देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरुभक्ति भक्ति प्रमदाख्य जगदय सदा पिभवन मिशोह तेता स्पं शिव विरंचित शरण्यं भीतापूत वंदे महापुरुष ते चरनांदज सुराज्यलक्ष धर्मीर्जवचसा जदगा धरण्य मायादीत वंदे महापुरुष ते चरारिंद यदपल्लवन खचंदमचाई विस्वरत कि गोपवधु स्वदर्श पूर्णनुरागरस सागर सारूर्ति के पाम साराधिका कदम कृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद्रियात गदाधर शिव सदी गौरवभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी आजानुलित भुजऊ कन का बदत संकेतनको कमलाक्ष विषाबर द्वजभर जुगध वंदे जगत्प्रिय करू कुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे, हरे। नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैव दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दिन भाने न सदा नंगातरंग रमणीय नारायणो प्रियमनंग थाम प्रियमदापहार बरा नसीपदी भजबीशनाथ बागी जस्वी लक्ष्मीजस् वक्षसि ज्यादी हृदय संभेह िमहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम राम हरे हरे हरेम हरी हरी सर्वगुणे स्तत्र सर्वगुणस्तूमा सतीश्वर हरु कुत महद्गुण मनोरथे न सो धबो वही ज्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वुन सुरा हरो हरौभक्तुतो महदुन मनोरथे न सो धव वही श्री शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं हरि संकीर्तन करते करते हमारा शरीर छूट जाए इसी में परम मंगल है हरि कथा हरि कीर्तन हरि कीर्तन करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाए इसी में चरम मंगल है किसी भी हालत किसी भी अवस्था में हरी भजन को नहीं छोड़ना हरी भजन छोड़ देने से सारे अमंगल आपको घेर लेंगे वास्तविक विचार ये है जो गुरु वैष्णव छोड़ के कृषि का हृदय में शुद्ध गुनावली का कोई दर्शन नहीं होता शुद्ध गुरु वैष्णव का अंदर जितना साले शुद्ध गुनावली रहता है बाकी आम आदमी का अंदर यह संभव नहीं मनोरथे नो असतो धावतो तो वही तमाम दुनिया क्या कर रहे हैं भले मन की जो रथ है मन की जो रथ है ये रथ में सवार होकर मन की जो रथ है ये रथ में सवार होकर तमाम दुनिया दौड़ रहे शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो पांचों सामान है पांचों विषय है जिसका पीछे तमाम दुनिया दौड़ रहे ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दिखाई पड़े कि ये पांचों चीजों का पीछे नहीं दौड़ रहे एक शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के पांचों का पीछे दौड़ रहा है शास्त्रों में इसको बोला गया इसका नाम है पांचाल खेत्रो इसका नाम है पांचाल खेत्रो पांचों भोगने वाला जो चीज है ये सब मिलेगा इधर इन चीजों में भाग रहे जब तक विषय में भगदे रहेगा मन तब तक हरिभजन का कोई बात ही नहीं पैदा होता संभव नहीं और शुद्ध गुरु वैष्णव का अंदर जो गुनावली है वो गुनावली बाहरी कोई किसी बाहर का आदमी का अंदर संभव नहीं है अकिंचना भक्ति जिसका अंदर में है अकिंचना भक्ति का मतलब अकििंचना भक्ति का मतलब एक शब्द में बोला जाए तुम ही तो अमार तो तुम्हार की काज अपर बस हो गया ये शब्दों को व्याख्या करो तो इसका अंदर में पूरा डिटेल्स आ जाए तुम हमारा हम तुम्हारा है ठाकुर जी ये संपत्ति और किसी संपत्ति का कोई जरूरी है नहीं ठाकुर जी को ही संपत्ति मन के जिंदगी में भजन कर रहा है पूरा जिंदगी वो अकिचना भक्ति निष्किंचन भक्ति जिसका कोई संचय नहीं है किसी विषय के ऊपर भरोसा नहीं है इसको निष्किंचन बोला जाता है शिला परीक्षित महाराज जी का जन्म प्रसंग में काल कुछ बताया था और हरी कथा सुनते सुनते कीर्तन करते करते हमारा शरीर छूट जाए ये बात तो सिल परीक्षित महाराज जी का जिंदगी में जत परीक्षी तो साक्षी सवर्णोगत तो, मुक्ति युक्ति कथने है जत परीक्षी तो साक्षी स्वर्णोगत तो, मुक्ति युक्ति कथने आप तुम तुम उदाहरण चाहते हो को देख लो परीक्षित महाराज को देख लो कैसा है परीक्षित महाराज संकीर्तन करते करते हरी कथा फिर अपना शरीर को छोड़ दिए इसी में परम मंगल की बातें हैं परीक्षित महाराज अभी काल चर्चा हुआ था कल इस तक चर्चा हो पाए ये जुधिष्ठिर महाराज आदि पांच पांडव सारे चले गए राज्य राजधानी को छोड़कर और महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी पे बैठाकर चलेगा चले गए राज सिंहासन पर बैठाए अभिषेक करवाए मुकुट डाले और फिर उसको वहां का राजा बना के फिर सब चलेगा उपनिषद देखो वेद का विचार देखो उपनिषद देखो पहले जमाने में ऐसे ही हुआ करता था अब आएगा देखो प्रसंग जितना सारे पहले का राजा है महाराजा है कितना बड़ा बड़ा आदमी सब समय आने से अपना सारे जिम्मेदारी जिम्मेदारी सब सौंप के फिर चले जाते थे 60 साल की उम्र तो कंपल्सरी था पहले जो 60 साल का उम्र हो गया तो रहना ही नहीं है पूरा हंड्रेड परसेंट आप तो कोई आप तो ये सब विचार नहीं है उपनिषद देखो उसमें साठ साल हो गया तो कोई कुछ भी हो जाए बस वो चले जाएगा बान होके चले जाए नियम था पहले आजकल में में नियम नहीं कुछ नियम नहीं और उसका बाद संयासी लेने का इच्छा है तो संन्यास भी ले लेते थे पहले का यह नियम था आज ये सब नियम नहीं कितना भी राजा देखो परीक्षित का बात छोड़ो अब जितना राजा देखो महाराज तो देख लिया बाकी देख लो सारे जितना सारे देखोगे सब भरत महाराज आएगा प्रसंग आएगा सारे ये सब जो महाराज लोग हैं सब पिथु महाराज भी अम्बरीश महाराज सारे समय आने से अपना राज्य राजधानी को छोड़कर बस चले जाते ऐसा नहीं अंत ऐसा ही है बाद में परीक्षित महाराज जो राजगद्दी संभालना शुरू कर दिया बड़ा सुंदर राजा ये कैसे संभव है हम लोगों का अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा घर में पांच मेंबर है पांच में एक मेंबर दूसरे का बात सुनते ही नहीं पिताजी का बात कौन सुनता है सुनता ही नहीं समाज में देखो अवस्था अव्यवस्था फैले हुए हैं, कोई किसी का बात सुनता नहीं लेकिन ये कैसा जादू है कि सप्त तो सप्तीप अधिपति पृथु महाराज जी पूरा तमाम पृथ्वी का अधीश्वर राजा सात सातदीप का अधिपति पिथु महाराज अम्बरीश महाराज अब चिंता होनी चाहिए कि कैसे संभव है ये सब राजा जो है सारा पृथ्वी को कैसे कंट्रोल करते थे अब हमारा घर में दो मेंबर है तीन में वो समानता नहीं बीवी घिना करता है स्वामी को स्वामी घिना करता है बीवी को दूसरा जगह जाता है अव्यवस्था फैले हो कोई कंट्रोलिंग नहीं आ, आर पहले जितना राजा था वो का कितना पावर था इसका पीछे कारण क्या है हमको अगर कोई पूछे कि कारण का कैसे संभव था विश्व सा, शांति संस्था का स्थापना हुई विश्व में शांति आएगी कुछ नहीं है आएगा नहीं ना क्योंकि वो जो विश्व शांति संस्था स्थापना किए एक एक उसका मेंबर का विचार देखो उसका घर में ही शांति नहीं उसका जो डायरेक्टर है विश्व शांति संस्था का डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर का घर में बीबी दूसरा जगह चला जाता है लड़की दूसरा जगह जाती है अपना घर में कोई शांति नहीं तो दूसरे का शांति कैसे लाए पहले तो अपना जिंदगी में व्यवस्था करो हम हर भक्तों को जहां मठ मंदिर है सब जगह हमको दुश्मन समझता है हम एक ही बात बोलता है ट्राई टू गेट कंट्रोल ओवर योर कैरेक्टर आई मीन माइंड पहले चरित्र ठीक करो स्वभाव ठीक करो मन को ठीक करो फिर भक्त बांधना भक्त बांधना बाद में भक्तों कोई मामूली बात नहीं है हम ये विनती करता है पहले ठीक करो उसका बात करोगे सर साथ। साधु संघ ने सब हो या था लेकिन करता ही नहीं साधु संघ तो ये जो बात है कैसे संभव था परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज पिथु महाराज जनक महाराज ये सारे जो है पूरा तमाम दुनिया को जो कंट्रोल करते थे इसका पीछे कारण क्या है हम बोले एक ही कारण है भक्ति था अन्य भक्ति हृदय में भक्ति जो है यही शक्ति आप सोचते हो कि शरीर का ताकत है पैसा का ताकत है, तो ताकत नहीं है भक्ति जो है इसी को शक्ति बोला जाता है वास्तव शक्ति यही है भक्ति के द्वारा ही भगवान बस में आ जाता है पूरा दुनिया का बात तो छोड़ो पूरा दुनिया का बात तो छोड़ दो स्वयं भगवान अनंत को ब्रह्मांडो का मालिक वो भी बस में आ जाता है ना और हम भक्त पराधीन मतलब क्या हुआ तो साक्षात भगवान जो कंट्रोल में कौन कंट्रोल करे उसको अनंत ब्रह्मांडों का मालिक उसको कंट्रोल में लाया जा सकता संभव है लेकिन भक्ति होनी चाहिए भक्ति नहीं है तो कैसे हो ब्रजवासी लोग का कितना प्रीति है जो कृष्ण को दर्शन करने के लिए जद्यप्य समाधिस विदुर पशुती नब ये जो हाँ, ये जो कीर्तन करते हो हाँ, ये जो कीर्तन करते हो रूप को सही बात का दर्शन ही नहीं होता ब्रह्मा शंकर आदि और वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो भगवान श्री कृष्णों का साथ ब्रज ब्रजगोपियों का कितना सुंदर रिलेशन ग्वाल जितना सा ग्वाल है सब कृष्णो का साथ खेल कूद करता है ए तू हार गया हमको हमको ले ले अभी और कांध में ले लिया कृष्ण उसको कांध में चढ़ाया और अपना पैर दे के का बक्ष में ऐसा ऐसा कर रहा है पैर दे के कृष्णो के ऐसा ऐसा कर रहा है सोचो क्या बात है जो दोस्त है भागवत में है हम बना बना के नहीं कह रहे हैं लिखा है भागवत में श्री मेनो और पराजित श्रीराम श्रीदाम बोले हार गया तू ऐसा तो नियम था तू हार गया चल हमको लेके चल उतना सर तो हार गया तो ठीक है हम हार गया तो आजा में ऊपर में चढ़ा लिया और जाना शुरू कर दिया श्रीराम पैर देकर ऐसा ऐसा गाना था माथा में बजा रहे ऐसा ऐसा कृष्णो को साक्षात इसका नाम है कृष्ण तो ये भगवान का जो भक्ति है महाराज एक बूंद अगर कोई भक्ति चाक ले और मरते दम तक तो, तो छोड़ो मरने का बाद भी छोड़ेगा नहीं सोना तो रूप गोस्वामी जी को सिमल महाप्रभु इलाहाबाद में बैठकर इस रूपो शिक्षा रूप स्वामी को शिक्षा दे तरह तरह के विचार भक्ति का जो एक एक तरह तरह के विचार पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसमें सूक्ष्म विचार है भक्ति भी एक किस्म का नहीं है हनुमान जी की भक्ति पांच पांडवों का भक्ति कुंती देवी का भक्ति उत्तरा का भक्ति सारे एक है क्या ब्रजवासी का भक्ति ओक्रू भगवान का भक्ति अक्रूर जी का भक्ति उद्धव का भक्ति सब एक है एक नहीं है नाम तो भक्ति है लेकिन तरह तरह की भक्ति की विभाग है सेग्रीगेशन इसका जो टेस्ट है इसका जो सेंसिटिविटी है सब एक एक अलग अलग सा विचार है भक्ति का एक एक फाइन सेंसिटिविटी है एक एक तरह तरह के टेस्ट है ललिता का भक्ति विशा का भक्ति राधा रानी का भक्ति चंद्रवली का सब अलग अलग सब टेस्टफुल है और किश्नो ये सब भक्ति को टेस्ट करता है तो कैसा है अभी चाक्य देखे इसका भक्ति कैसा है और साक्षात कृष्ण वस्तु साक्षात वही कृष्ण वही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य वही श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य इलाहाबाद में गंगा का किनारे बैठकर रूपाद जी को ये सब भक्ति के बारे में भक्ति का वो कैसे शुद्ध भक्ति का बारे में बहुत सारे बोधे और अंतिम में बताए रूप हम अनंत समुंदर जो है कृष्ण है अनंत रूप रस का समुन्दर कृष्ण है अनंत रूप रस का समुन्दर और समुन्दर का किनारे खड़ा होकर मैं एक बूंद तेरे को चका रूप सुन लो ये जो अनंत कृष्ण है अनंत रूप रस का समुंदर है अनंत रूप रस का ये मैं ये सागर की तट पर खड़ा होकर एक बूंद वो अमृत लेकर रूप को बोला रूप तुम थोड़ा चाख लो जवान पे अन दे थे, ऐसा बोला हम तो पूरा बोल नहीं सके क्योंकि अनंत भक्ति है हरि अनंत है ऐसा करके रूप का स्वामी को दिग्दर्शन कराए आ बोले हमारा संभव भी नहीं है ठीक है चलो रूप बोले तो आपका चरण जो है हमारा मस्तक पर दे दो तो भक्ति का जो विभाग है ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे लिखेंगे अब अगर कृपा नहीं करोगे तो हमारा संभव नहीं है तो महाप्रभु आशीर्वाद करके बोले रूप तुम जाओ जब, जब जब जो कुछ करने का विचार मन में आए तब उस उसी वस्तु को वस्तु का स्पूर्ति हो जाएगा महाप्रभ कह रहे हैं कि जब जो चीज लिखने का तुम्हारा इच्छा होए, तब कृष्ण तुम्हारा हृदय में स्फूर्ति करा देगा कोई चिंता नहीं जाओ लिखना शुरू कर दो सनातन गोसाई को बोली जाए श्रुति श्रुति को लिखो इस बारे में और रूप गोसाई को के बोलो भक्ति का तरतम विचार प्रस्तुत करो जाओ तो दुनियावाद जगतवासी को पता चले कि भक्ति कैसा चीज है आनंदमय चीज़। अभी परीक्षित महाराज जो है राजगद्दी पे बैठे हुए हैं पूरा तमाम जुगिया, तमाम दुनिया उसका उसका चरण पर चरणों पे सर झुकार है इतना बड़ा राजा है धार्मिक है भक्तिमान है सबसे बड़ा चीज भक्तिमान है और अभी सनकाद जो है को स्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्णो नित्य धाम को चले गए इस जगत को छोड़कर जुधिष्ठिर महाराज आदि तो फिर भी चले गए सब पांच पंडव सब चले गए और उसी वक्त जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस जगत से नित्य धाम को चले गए उसी समय इंस्टेंट कोली कब्जा करने के लिए आया इस जगत में कृष्ण जब जिस वक्त कृष्ण नित्य तो धाम को चले गए उसी टाइम क्या हुआ उसी टाइम तुरंत कली बदमाश कली, कली आए ये जगत पर कब्जा करने के लिए इतना बदमाश है जब तक कृष्ण उपस्थित थे कृष्ण का चरण तो, तो कुछ कर नहीं पाए अब बड़ा बदमाश और निपो लिंग धरम सुम घंतम गोमिथुनम पदा और ये कली दिग्विजय करने के लिए निकला उसको मालूम नहीं है कि परीक्षित महाराज अभी भी है इतना बोका है और वो क्या क्या निजो निजोग निजो ग्राहोजा विरा कलिंग दिग्विजय दिग्विजय कचित नेपो लिंग धरम सुद्रम घतम गो पदा गो मतलब एक वृक्ष एक वृक्ष है और एक गो माता ये दोनों को जाके पैर देकर लाथी लगाता है धूम दुम, दुम करके ऐसा गो पदा लाथी लाल लगा रहा है पो लिंग धर्म राजा का बेस बनाया है तो शूद्र कली तो शूद्र है ना और शूद्रो का व्याख्या क्या है शूद्रो का व्याख्या क्या है जो शोक करता है जो लोग हर वक्त शोक करते रहते हैं हमारे जिंदगी में ये नहीं हुआ नो शोक करते हैं सर वक्त उसका अंदर में एक एंग्जाइटी है शोक है अफसोस है शूद्र है ये नियम है और ये जो कली है कली शुद्र है कली का नाम कली ऐसा है कली का प्रभाव से जगत में एकदम पाप छा गया कली का कली अभी पांच हजार साल हुआ है कली आया पांच हजार पांच सौ भी होगा नहीं ये पांच ये जो कली है ये अभी कली इतना प्रभाव विस्तार किए जे मानो की जीना संभव है चारों ओर कली का प्रभाव एक दूसरे का साथ लड़ाई दूसरे का संपत्ति का हड़प कर लो दूसरे को धोखा दे दो मार रखून खरो हिंसा करो विद्वेश करो ये चलते रहता है हर वक्त चलते रहता है ये कली का प्रभाव है कोई कारण नहीं है भाई भाई में लड़ाई लग गई अरे पापी बाप दोस्त दोस्त में लड़ाई लग गया है धोम धाम सिला भक्ति वाल चित्तुस्मार कहते हम भी कहते भले आजकल इस जमाने में संतों लोगों में भी कली प्रवेश करेगा अगर ठीक ठाक भजन ना करे तो सही भजन करे तो कली नहीं प्रवेश कर पाए कली प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक भजन करे लेकिन अगर भजन ना करे तो उसका अंदर में कली आएगा फाइटिंग होगी। इसका कारण बोल इसका कारण हम बताएंगे बल क्यों भले परीक्षित महाराज का जो प्रसंग है आएगा भी, परीक्षित महाराज कली को क्यों नहीं मारा इसका प्रसंग है हम इसमें उत्तर दे देंगे क्यों साधु संतों में भी कोलिया आना शुरू कर दिया क्यों बोला अगर भजन ना करे तो अगर सावधान है हर वगत एकदम जैसे हम उदाहरण दिया था ना एक कैला को आंख में डाल के रखो तो हर वकत एक एक कैला का टुकड़ा को कैला का टुकड़ा को आंख में डाल के रखो तो कालापन चला जाए हर वगत लाल लोहे का टुकड़ा काला है आग में डाल के रखो तो लाल है तो जब तक आग का साथ संबंध है आग में आग आग का अंदर है तब तक लाल है लेकिन उसको निकालकर बाहर कर दो लोहे का टुकड़ा को आधा घंटा में फिर सी कालापन आ जाए ऐसा ही जीवात्मा है सारे जीवात्मा जब तक गुरु वैष्णवो का साथ गुरु शैला भक्ति मोपुर गोश्विंग महाराज भक्ति बिचा जादावर गो महाराज भक्ति प्रकाश केशव गो महाराज श्री बामु गोश्री महाराज श्रील श्रीधुर गोसि महाराज ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा ये जो साधु संतो है जोड़ जवस्ती पकड़ के रखना छोड़ना नहीं छोड़ोगे तो बयास हो गया उसी मैं तुम्हारा दिल कली ग्रास कर ले आ, कोई नियम कोई उपाय नहीं उपाय नहीं अकोली का प्रभाव के द्वारा एक दूसरे में लड़ाई लग जाएगा एक दूसरे का संपत्ति को हड़प कर ले और साधु संतों का तो नियम ऐसा है कि एक पैसा भी कोई साधु संतों का हरण करने का विचार मत करो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले एक पैसा चालाकी करोगे तुम एकदम खत्म आख जैसा है इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिया दारिका में जिसका सारे पोता पोती सब है ना सब पोता लोग जो खेल खेल कूद करतेम कर, दिया एक पैसा भी कोई गुरु वैष्णव का हरण कर लिया उसका हालत बहुत खराब है जल के शेष हो जाए जल के शेष हो जाएगा उसका हिम्मत नहीं है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बहुत पहले इसको लिख दिया कि जे साधु गुरु वैष्णव का एक पैसा भी हरण करने का कोशिश मत करो जल जगत का जो चोर है बदमाश है कभी इसका मूल मंगल हो सकता लेकिन जो गुरु वैष्णव का एक चीज भी हरण करे उसका कोई मुहा मुश्किल है जो भी है अभी देखो कली प्रभाव बिस्तर कर रहा है कोड़ी कोली अपने को समझ के रखा है कि हम किंग बन गया हम राजा मस्त एकदम और दिग्विजय करने के लिए निकाले हैं और कली जो है राजवेश पकड़ लिया राजवे ले लिए करके जा रहा है जहा जहां धर्म का प्रभाव है तहा तहा जाके एक लात लगा रहा है ऐसा उसका विचार है जहां जहां धर्म का भाव है जहां साधु संत है नाम है विचार है शुद्ध नियम है सारे जगह कली जाके कली विनाश कर दें, कली टिकने नहीं दें। शुद्ध आचार में कौन है बोलो अपना शुद्धता जो है वही बजाय उसको ही मेंटेन करना मुश्किल है तो क्या करें फिर अब इसलिए परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज क्यों कोली को नहीं मारा? मारने मारने से अच्छा होता कोली को मार डालते तो अच्छा होता ये प्रश्न किया बड़े इधर सनोखादी प्रश्न करते हैं कसो हेतोर तो ग्राहो कोलिम दिग्विजये निपहा दिग्विजये निपहा निदेव चिन्ह धृक शूद्रो को असो गांग जो पदा आहाना बलचिन ये जो कसो वा है तो कि कारण किस कारण कोली को खत्म नहीं किया कोली को खत्म कर देते तो समस्या का समाधान हो जाता लेकिन कली को खत्म क्यों नहीं किया कसो हेतोर निजो ग्राह कलिंग दिग्विजय दिग्विजय नीपो हम ये जो कोली दिग्विजय करने के लिए निकाला है और यहां सनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे कोली को तो शासन क्यों नहीं किया मारा क्यों नहीं मार देते तो अच्छा होता इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर दिया बोले देखो यह परीक्षित महाराज जो है इसका बारे में शास्त्रों में बताया गया भागवत में जी परीक्षित महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया कि वो सारंग सारंग इंगभ भले महाराज महाराज इसलिए नहीं कि परीक्षित महाराज बड़ा महाभागवत है और सारंग वो सार्वभुक वैष्णव जो है परमंश जो है दोष नहीं दर्शन करते सबका अंदर में गुण ले परमसो वृत्ति क्या है हंसो सो वृत्ति परमंश वृत्ति है जैसे दूध और पानी मिलाए मिला दोगे तो दूध को ले ले पानी रह जाएगा दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है किसी का अंदर यह क्षमता नहीं है ठाकुर जी का क्या खेल है ठाकुर जी एकमात्र हंसों का परहंसों का अंदर ऐसा क्षमता दे दी जी ये दूध और पानी मिला के रख दो दूध को ले लेंगे कैसा संभव है असंभव बात ऐसा पावर है कैसे संभव है ऐसा परमाशु वृत्ति वाले जो गुरु वैष्णव है ये ग्यारह स्कंद में चर्चा आएगा ज्ञान अनिष्ठ विरोक्तो वक्तो व अनपेक्षक स्वलिंग तैक्ता तैक्ता चरित अभिधि गोचरा दे आर बॉन्ड इन रूट्स शुद्ध गुरु वैष्णव जो है ये क्या है ज्ञान अनुष्ठ विरोक्तो व मत भक्तो व अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रम स्तर चौर अविधि गोचरा आक्षित महाराज तो भागवत है ही है भागवत में तीन चार जगह लिखा हुआ है और फिर भी राजा का वेश में है तो राजा का वेश में तो क्या हुआ किसी भी अवस्था में रहे अम्बरीश महाराज परीक्षित महाराज पिथु महाराज किसी भी अवस्था में रहे जनक महाराज क्या रा जनक महाराज राजा की अवस्था में लेकिन जनक महाराज की मापिक तत्व ज्ञान आज तक पैदा नहीं हुआ जनक महाराज तो राजा है राजा है ना लेकिन जनक महाराज के ऊपर कोई तत्व ज्ञानी है यह सुखदेव गोस्वामी को, को परीक्षा के लिए जनक महाराज के पास भेजा गया था मालूम ही नहीं किसी को यह सब बहुत सुंदर प्रसंग है क्योंकि जगतवासी आरोप लगाएगा जी गुस्से में बड़ा भाडू चालू है अपना लड़का को ही भागवत सिखाया किसी को तो सिखाया नहीं आरोप लगाएगा अपना लड़का को सिखाया तो गुस्से में सोचे कि ये आरोप लगाने का पहले क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम इस लड़का को भेज दे किसका पास जनक महाराज के पास जनक महाराज से ये सर्टिफिकेट लेके आ, आ गए तो उसका पास हम सिखाएंगे जनक महाराज के पास गया जनक महाराज बहुत परीक्षा लिया परीक्षा का बाद स्टैंड दे दी भले ये हंड्रेड परसेंट पास हो गया ये है ही है हमारा परीक्षा लेने का ऊपर कुछ नहीं ये जन्म जन्म से विरक्त है तब परीक्षित मा ए, तब सुख वैसदेव गोस्वामी जी भागवत जी सिखाया जो भी है ये जो प्रसंग है जो परीक्षित महाराज क्यों कोली को नहीं मारा कोली को क्यों छोड़ दिया मतलब इसका कारण है राजा जो है परीक्षित महाराज सारंग ही व सार्व सारंग मतलब सारंग कौन है जो भ्रमण है फूलों से शायद मधु को ले लेते हैं बोमरा है? मधु मधु मधुमक्खी और जाके धीरे देर धीरे मधु पान करते और मधु को लेके चाक बनाते हैं है ना और ये परीक्षित महाराज का तुलना दिया गया कि सारंगय सारो सारो परीक्षित महाराज को पता था ये कलिकाल बड़ा खतरनाक काल है सर्व साधन कोई भी साधन करो भजन करो उसमें बाधा आते रहे कालहा कलीर वली है इंदिओ बैरी वर्गा श्लोक है हम चर्चा करेंगे कभी कालहा काला कलिना इंदिओ भक्ति इहो इंट कॉटी रुद्धो हा हा आमी क जामी मरो करोमी चैतन्य चंद ना कृपा करो यदि अगर चैतन्य महाप्रभु अपना चरण का अवलंबन ना दे दे चैतन्य महाप्रभु का चरण क्या भेला है ना आ चैतन्य चरण का जो पार्षद लोग है साधु संत तो है चैतन्य महाप्रभु का चरणों में भ्रमण करने वाला गुनगुन -गुन करने वाला मधुमक्खी जो है चैतन्य चरण कमल से मधु को पान करने वाला श्री चैतन्य पदाम भुजो मधुपेभ्यो नमो नम कथन चित आश्रयाद ये शाम साओ भवे काल चर्चा आवा नहीं तो शाम सायंकालीन अतिवेशन आज हर हालत में हमको प्रथम पहला स्कम करना ही है नहीं तो होगा नहीं बहुत टाइम कम है अनंत कथा सागर है जो ये कली जो है कली सर्वो साधन का लिए बड़ा खतरनाक है बाधक है लेकिन कली में एक गुण है जो गुण कमाल की गुण है भले कली का अंदर में इतना दुर्गुण है फिर भी कली का अंदर में एक गुण है कीर्तनाद एवं कृष्ण स्व मुक्त संग परम एक मात्र एकमात्र तो संकीर्तन के राय ही तुम्हारा सारे सिद्धि हो सकता सारे कलऊ केशव अव ये सब विचार है कृतियत ध्यातो विष्णु है तेता जयते मखई और दापरे तत्परिचर्याम कलऊ तत् हरि कीर्तना किस्ट कीर्तना तो कलिकाल में यह सुविधा है कि कुछ अगर संकीर्तन करते करते तुम्हारा शरीर छूट जाए तो अच्छा है इसी बात को उठाया था पहले हम कलिकाल केवल नाम अधारा सुमर समर जीव उतर ही पारा कलिकाल में नाम छोड़कर कुछ है ही नहीं दूसरा साधन करने जाओ तो सारे साधन का अंदर कुछ ना कुछ दोष निकलेगा विशुद्ध साधन हो नहीं पाता है बहुत मुश्किल है और कलिकाल में लिखा हुआ है कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम रूप कृष्ण नाम हर हर हर युग में ही नाम का साथ हरिपस्थित था विशेष करके कली इसका मतलब यह मत समझो जो सत्य युग में अगर कृष्ण बोले तो उसका अंदर ए, क्या कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं हर युग में विशेष करके ये कली में क्योंकि सब जीव दुर्बल जीव है इतना दुर्बल जीव है इन लोगों के लिए भजन करना बहुत मुसीबत है बहुत मुश्किल इसलिए यह सुविधा दिया गया कली के लिए छुटकारा है कि केवल संकीर्तन करो और नाम करते करते हो जाएगा तुम्हारा कलो तप के शव कीर्तनाथ अगर कीर्तन का बहाना करो तो और मुश्किल हो जाएगा कीर्तन नहीं किया बोला हम तो कीर्तन कर रहे हैं बाकी सेवा नहीं करे तो मरेगा ऐसा नहीं जीवों को सही बात विचार लिखाया कि हमारा जो भजन है कोई भी भजन साधन भजन साधन में जो भजन अंग है वो कुछ भी अंगों का साधन करो तो उसमें अगर संकीर्तन ना रहे वो तो कर्म हो जाएगा यद्यपि अन्न दूसरा सब भजन अंगों का जाजन करना है करना तो है ही है लेकिन संकर्तन संकीत्तन संकीर्तन संयोग देकर के संयोग संकर्तन के द्वारा करना है संकर्तने नहीं वो क्रिय तो संकीर्तन का द्वारा करो रोषी करने जाओ तो मन में कीर्तन करते रहो नाम फूल फूल की माला करो उसका अंदर में ठाकुर जी का नाम करते रहो कुछ करो कलेक्शन में जाओ ठाकुर जी का नाम करते रहो अगर ना करोगे तो कर्मी बन जाओगे कर्मी कर्मी देखने में कर्मी और सेवक बाहरी दृष्टि में एक है तुम ही रोषी कर वो भी रोषी कर बाहरी दृष्टि में देखने में कौर्मी और भक्तों में बाहर में कोई पत्थर को तो नहीं सिर्फ वृत्ति में वृत्ति जो है अंतर के वित्ती है इसी में फड़ाक है एक व्यक्ति सुबह में तंखा लेकर रोषी करता है हा? उसका कर्म हो जाता है और रात को एक व्यक्ति भक्तों रोषी करता है प्रेम के द्वारा उसका भक्ति हो जाता है तो भक्ति और कर्म जो है बाहरी दृष्टि में देखने में एक है अंतर का जो वृत्ति है उसी का ऊपर ये डिपेंड करता है नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे मुश्किल तो कलिकाल को मारा नहीं इसलिए कि कली का अंदर इतना दुर्गुण होते हुए भी इतना सुंदर गुण है जो कोली को मारे तो मुश्किल है कोली को मारा नहीं छोड़ दिया बोले ठीक है और ये जो कली है, है कली एक बात ये है कली परीक्षित महाराज के शरण में गए जब परीक्षित महाराज को खबर चला कि कली राजवेश बनाकर गोमिथुन पर अत्याचार चारों ओर बदमाशी कर रहा है हैं अपना प्रभाव को फैल प्रभाव को विस्तार कर रहा है तो महाराज कली को शासन करने के लिए गए अपना तरवाल को उठाए और काट के फेंक देंगे कहा कौन है तू राजवेश लेकर गो को ऐसा कष्ट दे रहे कौन है बता बोल के ऐसा जब तरवाल खोला तो कांपते कांपते कली क्या किया अपना वेश को फेंक दिया और चरण में गिर गया बोला हमको राजा बचाओ हाँ आपका शरण में है खत्रियो समाज का ये नियम है जो शरण में आए उसके उसको बध उचित नहीं है जो शरण में आ जाए उसका लिए उसको वध करना उचित नहीं है खतरियों का नियम है तो वध करना छोड़ दिया बोले तो एक काम करो इधर से चले जाओ हमारा राज्य राजधानी से दफा हो जाओ तो, तो कोली बोले महाराज हम कहा जाए हमको तो एक जगह दो तमाम दुनिया में जहां भी देखिए आपका ही प्रभाव है आपका राज्य राजधानी कहां है कौन सी जगह ऐसा है कि आपका राजधानी नहीं है आपका राज्य नहीं है तो तमाम पृथ्वी तो आपका राज्य है तो हमको एक तो जगह दो हम तो बदमाश हम तो बदमाश ठीक है लेकिन एक, एक जगह तो दे दो यहां हम शांति से रहे ऐसा करके जब कस्तम अच्छरणे लोग है बलाद हंसी अवलान बली नरोदेव सी वेश नॉट करमना तू दीजो का तू तू राजा का बेस बनाया है? हमारा शरण में जो प्रजा लोग है सारे दुनिया हमारा शरण में है और ये हमारा शरण में जो रहता है उसका कोई कोई समस्या नहीं है किसी का हिम्मत नहीं हमारा शरण में आए हुए आदमी को डर दिखाए तू कौन है ऐसा करके हैं जब शासन की आर कृष्णे गाते दूरम सहो गांडी बधन है भले ये जो तू सोचे कि कृष्ण चला गया अर्जुन चला गया गांडीव धारिक जो अर्जुन है वो चला गया अतः तो इस जगत में हम जाके कुछ भी कर सकता ये गलत बात है हम अभी भी है और तो ऐसा कर, ऐसा करके जो शासन की तो क्या हुआ वो सरन में आए तो ये जो गोमाता है गोमाता कौन परीक्षित महाराज गोमाता का पूछे आप कौन हैं बाद में पता चला कि एक गोमाता जो है धरती देवी और जो वृष्व है जो बिजार सा विश्व है वो है धर्मों धर्मों का चार पाद है एक पैर में अभी धर्मों खड़ा हुआ है एक पैर इसका दर्शन क्या है विचार क्या है बोले महाराज एक पैर का जो विचार है ये इसलिए तपो शौचो दया सत्यम इति चार पाद था धर्मो का चार पाद था ना धर्मो का चार पाद है और चार पात आस्ते आस्ते खत्म होते होते अभी एक पात है तप हो गया शौच गया दया गया सत्यो सत्यो फिर भी है वो भी जाने का चक्कर में है और ये जो है अभी इसलिए अधर्म का तीन पैर तो एकदम खराब हो चुका इसलिए एक पैर में किसी भी हालत मुश्किल से खड़ा हुआ है वृक्ष ये दर्शन इसलिए है कि धर्म का जो चार पाद है तीन पाद नष्ट हो गया किसी में मुश्किल से एक पैर से खड़ा हुआ है ये विचार है और ये जो शासन किया शासन करने का बाद बोले तुम चले जाओ हमारा राज राजा थे तो बोले महाराज एक स्थान तो दे दो तो हम कहा जाए बोले ठीक है एक काम करो तुम्हें तो चारों जगह तुमको हम दे देते हैं उचारों जगह तुम रह सकते हैं चारो चारों जगह चारों जगह कौन सी चार जगा? चार चार जगह चार जगह पानम स्त्रियो सुना स्त्रिय सुना यम चतुष्ट हो ये जो दूतम पानम स्त्रियना यम चतुर्विध ये चारों में स्वाभाविक कली रहता है रहता है नूत दूत माने जुआ खेलना उसमें तो जु, उसमें तो कली रहता ही है दूत तो है पासा खेला ये भी डेंजरस है लेकिन राजा का नियम है पासा खेलने का थोड़ा विधान है पासा का चक्कर में क्या हो गया था पांच पांडवों को हिसाब लगा, अरे बाप रे बा बहुत सारी कहानी है पासा पासा जो कुछ भी है यहां तक कि तुम जो लॉटरी का टिकट लेते हो ये भी जुआ है लॉटरी का टिकट मत खरीदो ये जुआ है इट्स kind of ए काइंड ऑफ जुआ गैम्बलिंग बट ऑथेंटिक सरकार से ऑथेंटिक नहीं है हम तो ऑथेंटिक ऐसे बोला कि सरकार ने अनुमोदन करके रखा कौन सरकार तो बोका है एक तरफ बोले दारू पीना माना है दूसरा तरफ पीछे से दारू का लाइसेंस दे रहा है ऐसा पुलिस गवर्नमेंट है ऐसा <laughs> है ना गवर्नमेंट हा ये पीछे से दारू का लाइसेंस दे रहा है अब बोले दारू पीना माना है और ठीक है कौन मानेगा तुम्हारा का बात और लॉर्ड जब जुआ मत खेलो, अब खोद ही जुआ का परमिशन दे दिया पश्चिम बंगाल सरकार का से <laughs> हर जगह लॉटरी हो रहा है ये भी जुआ है तो जुए में जो जुए जो है जुए के अंदर में कली का स्थान है जो खाना पीना जो पैसा मठ में आता है तुम अगर इसका शुद्धि के बारे में चिंता नहीं करोगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा भक्त मीनू ठाकुर का कहना है क्यों भजन नहीं हो रहा है क्यों इतना चंचल है ब्रह्मचार्य लोग संन्यासी क्यों क्या कारण है इसका कारण यही है कि जो आ रहा है उसका जो प्योरिटी उसको चिंता नहीं भक्ति मिनु ठक हमारा ऊपर गुस्सा मत करो भक्ति मिनु ठकर बात है भक्ति मिनु ठाकुर कह रहे जो जब तक वृत्ति शुक्ल नहीं है वो अगर तुम्हारा पास आएगा वो तुम्हारा टेंशन तुम्हारा अंदर में एकदम खतरनाक है कली का पैसा यहां जो है देखो इधर चारों जगह दे दिया अबर्थितो तदा तस्मय स्थानानि कले ददो कल कली को दे दिया दू दे दिया क्या क्या अब तो हमको महाराज रहने का जगह तो दो हम भी आ, हम भी आपका पूजा बन के रह जाएंगे ठीक है अब तो तदा तस्मय स्थानानि कले ददो दूतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्मो चतुष्ट दूत ये जो है जुआ इसमें कली है पान किसी किसी किस्म का पान माना नशा पान मतलब नशा चाहे चाहे चाहे तो दारू का नशा हो चाहे चिलम का नशा हो भांग का नशा हो नशा तो नशा ही है बीड़ी का निशा सिगरेट का पान का कोई भी नशा हर नशा का अंदर गुटखा खाओ सब कली बिल्कुल बंद करना चाहिए नहीं हो तो बिल्कुल आदमी नहीं मनेगा और नशा क्या है शास्त्र में है नशा जो है नशा बुद्धि को विकृत कर देता है विकृत नशा जो है बुद्धि को और दारू पीने वाले को जितना पाप लगता है नशा करने वाले को जितना पाप लगता है उतना पाप मुश्किल है लिखा हुआ है कोई भी नशा सब बंद दारू पियो चिलम ये सब पाप है महापाप क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गया था नशा करके देखो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना बुद्धि काम नहीं करता ऐसा जो है दूत और पान हम बताया चारों अलग अलग किस्म का नशा है सारे ये पानों के अंदर आता है इसमें कली है स्त्री यहां स्त्री प्रसंग जो आता है धर्म पत्नी छोड़कर जो भी है धर्म पत्नी छोड़कर बाकी भी कोई भी स्त्री प्रसंग आए हमारा गौड़ीय विचार में तो और सूक्ष्म शुक सूक्ष्म विचार है ये जो स्त्री इसको जोशित संघ बोला गया हमारा गौड़ीय विचार में यहां जो स्त्री स्त्री ये प्रसंग ये बाजार का लोग व्याख्या करेगा स्त्री प्रसंग लेकिन हमारा गौड़ीय विचार में और सूक्ष्म प्रसंग है सूक्ष्म विचार है ये कौन सी सूक्ष्म विचार है भले इसमें विचार गए पोपा जी ने बताया कि जोषित मतलब भोगने वाला चीज जोषित ये जो शब्द है भोगने वाला चीज इसको जोशित बोला गया जोशित जोशित ये जो विषय है इसका भी कोई किस्म का भाग है जैसे कामिनी जोशी कामिनी जोशित वो लड़की है कामिनी जोशी इसके बाद कांचन जोशी वैसा धन दौलत ये भी जोषित है ये भोगने वाला चीज है कामिनी जोशी कांचन जोशित प्रतिष्ठा को भी जोषित बना गया प्रतिष्ठा हमारा बड़ा नाम हो जाए प्रतिष्ठा हो जाए ये जो है ये भी जोषित संघ है कोई किसी का दिमाग नहीं जाएगा उस तक प्रतिष्ठा सा धृष्ठा शपथ रमनी मेरे दिन है ना रघुनाथ दूसरा मिलेगी आप हरिकथा बोलने से अगर प्रतिष्ठा है तो हम क्या करें हमको छुटकारा दे दो हम तो जाते नहीं हम तो जाते नहीं बहुत मुश्किल से बहुत कम जगह जाते हैं हम ना जाए तो फिर भी पोपाद गाली दे लिखा हुआ हरिभक्त विलास में गुरु वैष्णव का आदेश है तो इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा आ जाए तो वो प्रतिष्ठा हम गुरु वैष्णव को भगवान को दे देते हैं प्रतिष्ठा हम नहीं लेते प्रतिष्ठा का पीछे हम नहीं है ठाकुर जी को दे देते भगवान को गुरु वैष्णव को दे देते प्रतिष्ठा जोषित जोषित का डिवीजन हमने कर दिया क्या क्या बोला कामिनी जोषित कांचन जोषित प्रतिष्ठा जोषित भोगने वाला जो चीज है वही जोषित है अर्थात कोई लड़की ने किसी पुरुष को भोग करने का विचार किया वो भी जोषित संग हो गया लड़की का लिए भजन करना मुश्किल हो जाएगा समझा मेरा बात किसी लड़की ने सोचा कि उसको हम भोग करेंगे तो ये इसका तरफ से जोषित हो गया और तब वो लड़की जोशी शंकर है मेरा बात सो समझा मेरा बात बड़ा सूक्ष्म विचार है भोग का वृत्ति लेकर सेवा का वृत्ति सेवा का वृत्ति छोड़कर भोग का वृत्ति लेकर कुछ भी करोगे वो तुम्हारा लिए बॉन्डेज तो जेल में डाला जाएगा माया देवी तुमको जेल में डाल के रखेगा जन्म भर कभी ऐसा मत करो तो ये जो स्त्री यहां सुना सुना मतलब प्राणी हिंसा मांस खाएंगे मांस खाएंगे मछली खाएंगे हिंसा करेंगे प्राणी को ऐसा ये इस सुना इसका अंदर में सुना तो ये चारों में देखो विचार करके देखो परीक्षित महाराज का क्या, क्या दोष है कि ये चारों चीजों में तो ऑटोमेटिक कोली तो है ही है तो तुरंत इसमें है तो इसी चीज चारों चीजों में रह जाए चारों चीज में आर कोली ने रोया कोली ने बोला इतना छोटे जगह में कैसे हमारा गुजारा हो सकता थोड़ा सा बड़ा जगह दे दो ये फ्लैट बड़ा छोटा है कैसे रह पाएगा ये हमारे लिए जगह बहुत छोटा थोड़ा बड़ा जगह दे दो तो जब ऐसा प्रार्थना की पुनस् जाचो मानाए हम जाचो माना जा रूपम अदात विभु जा अदात प्रभु भू नहीं है प्रभु लिखावा विभूती है तो विभु आ ये जो है जात रूपम अदात प्रभु ये प्रभु परीक्षित महाराज जी ने कली बार बार रोना धोना शुरू कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा जाएगा दे दो नहीं तो हमारा मुश्किल है जीना ठीक है चल तत्व क्या किया तत् अन मदम कामम राजो वैरम च पंचम जातो रूपम आदात प्रभु इत्यादि है अनृतम झूठा जहां है वहां कली रहे मद अहंकार जहां रहे वहां कली काम रहे वृत्ति उसका अंदर में है रजोगुण जहा रहे हैं बैरंंच पंचम अमोनी पंच ही अधर्म प्रभव कली औोरण औतोरण और उत्तर उत्तरा का लड़का है इसलिए औ उत्तरे तो दत्यानी नद निर्देश निवेश बसवास करना शुरू कर दिया परीक्षित मानस के आदेश के अनुसार जा तो रूपम आदात प्रभु अतः सोने जो है सोने एक चीज और दे दिया सोने चांदी जो धन संपत्ति जो सोने चांदी उसका अंदर कली का प्रवेश अब ये ये जो है सोने चांदी सोने ये सब धंदौलत इसका अंदर कली का प्रवेश है क्यों ये धंदौलत का पीछे ऑटोमेटिक झूठा आ जाता है अन मदम कामम रजो बैरं च ये पांच चीज रहेगा शत्रुता आ जाएगा लड़ाई ये जो एक चीज दिया ना हमको थोड़ा बड़ा जाएगा दे दो ठीक है एक चीज दे दिया क्या है तो सोने चांदी वो सब दे दिया दिया तो एक चीज किंतु ये चीज दिया एक लेकिन इसका पीछे इसका जो विचार है देखोगे इसमें क्या क्या चीज आएगा झूठा आ जाएगा झूठा आ जाएगा उसका बाद अहंकार आ जाए काम आ जाएगा बैर शत्रुता आ जाएगा हैं सत्राजीत का जो मुनि मिला था उसका पीछे क्या लड़ाई हो गया था कितना खून खराबा हो गया दसम स्कंध में आएगा शत्रुजीत राजा को सूरज भगवान ने एक मुनि दिया सामंतक मुनि वो सामंतक मुनि का पीछे कितना लड़ाई हो गया अरे बाप रे कितना हंगामा हो गया बाप क्योंकि वो कृष्ण को समर्पण नहीं किया ष्णु को समर्पण कर देते तो कुछ नहीं होता अब ऐसा है कि कली ओर प्रभाव कब्जा कर लिया इसके बाद ये सब जगह रहना शुरू कर दिया और परीक्षित महाराज ने विचार की इसमें तो संत महात्मा जो सावधान है जो हर वक्त सतर्क रहता है उन लोगों के लिए तो कोई खतरा है नहीं सतर्क रहता है जो हर, को, जो सब सब हर वक्त एकदम विचार बना के रखता है उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगा उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है इसे छोड़ दिया कली को बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं और मधुमक्खी जैसे मधु को उठा उठा कर चयन करते करते ले जाते हैं ऐसा परीक्षित महाराज ने विचार करके कुली को छोड़ दिया चलो कोई बात और कोाज ये जो परीक्षित महाराज गंगा का किनारे कैसे अपना शरीर को छोड़ा महाराज बोले वही द्रोणास्तो विप्लुष्ट नौ मातुर उदरे में तय का कोक में जो नहीं मड़ा मर, मर, नहीं क्योंकि भगवान ने रक्षा कर दिया अनु अनुग्रहाद भगवत साक्षात अद्भुत कर्मण साक्षात अद्भुत कर्मण अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कीपा के द्वारा जब अनुग्रहाद ये परीक्षित महाराज मैया का कुक में द्रोण द्रोणाचार्यों का जो लड़का जो अस्त्रो फेंका था ये मरा नहीं उधर में आ ये जो है आ इसको इसका इसका जो शरीर छोड़ना बड़ा अद्भुत है क्यों यस्तु को प्राण विप्लवाद न संग मोहो भयाद भगवती और पिता स हो भले ये परीक्षित महाराज जिसको ठाकुर जी ने स्वयं उत्तरा देवी उत्तरा मैया का गर्भ से है गर्भ में रक्षा किया और उसका बाद जन्म लेने के बाद आज उसका शरीर कैसे छूटने वाला है बोले ब्रह्म कोपा गोपात जो ब्रह्म गोपात बने वो ब्राह्मण वैष्णव का कोप अभिशाप ब्रह्मकुल कुल ब्रह्म, कूल, ब्रह्म माना, ये आपका विचार आएगा ए, ए तुम्हारा इसमें जड़ भारत का प्रसंग में मैं किसी भी वस्तु से डरता नहीं हूं बोला नाहंग विसंग सुरराज बजरात ये जो श्लोक है सुंदर आएगा पंचम और हम डरते क्यों ब्रह्म, ब्रह्म कुल ब्रह्मकुल का अवमानना से ब्रह्मकुल का कोई अपमान हो जाए हमसे दोष लग जाए अपराध हो जाए तो ये सांप से बहुत डर परीक्षी ऐसा क्या हुआ भले ब्रह्मो कपोत्थिता ब्राह्मण कुल का वो जो ऋषि बालक जो है उसका सांप लगा इसका प्रसंग आएगा अभी और त्वुक तो इसको डांसेगा और ये गंगा का किनारे बया सखी शिष्यों भैया सकेर सकेर जहो गंगायम गंगा यम स्वम कलेवरम हाँ, सुखदेव गोस्वामी के जो शिष्य है ये गंगा का किनारे अपना शरीर को छोड़ दिया अब यहां प्रश्न किया कि कैसे ऐसा कैसे हो पाया ये तो महाभागवत है इसका शरीर कैसे छूट गया ऐसे कैसे हुआ बल्कि इसका पीछे कारण है हम संक्षेप में बता रहे हैं बल्कि एक दफे परीक्षित महाराज जंगल को जंगल को गए वहां मृगया करने के लिए राजा लोगों का यह नियम था युद्ध का प्रैक्टिस करने के लिए मृगया अर्थात जंगल में जाना पड़ता पर ये क्षत्रिय लोगों के लिए ये नियम था राजा लोगों का जंगल में गए जंगल में भटकते हुए और इतना प्यासी बन गया भूखे प्यासे प्यासा बन गया उसके बाद ढूंढते ढूंढते कोई पानी नहीं मिला बिल्कुल तो एक ऋषि बोलके एक ऋषि है श्रमिक ऋषि का आश्रम को पहुंचे और श्रमिक ऋषि का पास प्रार्थना की हमको थोड़ा पानी पिलाओ ऐसा लेकिन समिक ऋषि भजन में थे एकदम पूरा स्थानोत्रयात उपरथम तीन वो जो ये जो है एकदम निर्विकल्प समाधि में चला गया था ऐसा अवस्था में इसका होश नहीं था बाज्य वस्तु स्वप्नो सुषुप्ति तीनों अवस्था ना बाज्य बाज्य जो जगत है ये और सो जाओ तो सपने में आए सुसिक्ति इसका ऊपर है और सब पार कर लोगे तो एकदम निर्भुगल हो जाए हा ऐसा अवस्था ऋषि को पता नहीं चला कि साक्षात परीक्षित महाराज आए हुए हैं ऋषि का कोई दोष नहीं कोई कसूर नहीं है लेकिन परीक्षित महाराज का अंदर में थोड़ा गुस्सा आया इसका इस भी रहस्य है बोले हम आया अभी उत्तर नहीं दिया संभाषा नहीं किया तो ऐसा करके थोड़ा गुस्सा आया पानी तो नहीं मिला कुछ नहीं मिला तो एक सांप मरे हुए सांप को एक मरा हुआ सांप को क्या किया अपना धनुष से उठाया ऐसा करके और ऋषि का गले में डाल दिया ऋषि का गले में डाल दिया और डाल के चला गया कहा राजधानी को चले गए और बाहर का दुनिया का आदमी व्याख्या करता है जिसका कोई पता नहीं और महाराज परीक्षित महाराज जो महाभागवत है इतना बड़ा वैष्णव है वो कैसे ऐसा उल्टा काम किया जो कभी भी गुरु वैष्णव सन्यासी ऋषि मुनियों को कभी भी अपमान अपमान नहीं करने वाला वो कैसे किया ऐसा कैसे संभव है तो कोई कोई आदमी बाजार का आदमी सब व्याख्या करते हैं ये कौली काल ओ जो राजे का राजा का माथा में जो मुकुट था मुकुट तो सोने का बना हुआ था वो मुकुट का अंदर में कोली प्रविष्ट है कहो की सोने सने चांदी में कोली को स्थान दिया था कोली वो मुकुट का अंदर सोने से सोने से बनाया हुआ था उसका अंदर प्रविष्ट हो गया खली इससे परीक्षित महाराज का दिमाग खराब हो गया था ऐसा व्याख्या करता है बहुत आदमी लेकिन उचित व्याख्या नहीं हुआ उचित व्याख्या नहीं है ये क्यों पहला क्वेश्चन तो है ये कोली जो है कोली का कोली का हिम्मत कैसे हुआ ये ये जो आपका जो मुकुट है मुकुट मुकुट का अंदर कैसे घुसा ये मुकुट जो है ये मुकुट किसका है मुकुट का विचार करो मुकुट ये मुकुट है किसका है जरा का मुकुट हां और स्वयं कृष्ण रहते हुए प्रसंग है महाभारत में एक मुकुट को भगवान श्री कृष्ण स्वयं डाल दिया ज्योधि महाराज का सर पे जो चीज स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया है उसका अंदर माया नहीं रह सकता रह सकता जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार जो मुकुट अभिषेक अभिषेक का स्वयं अभिषेक का समय साक्षात कृष्ण भगवान उपस्थित थे उसी समय और मुकुट को डाल दिया था सर पे कौन कृष्ण जो, जो चीज साक्षात कृष्ण भगवान ने दिया है उसका अंदर में कली अधिकार नहीं हो सकता हो सकता नहीं हो सकता ये मुकुट है परीक्षित महाराज के सर पे तो उसका अंदर में कली प्रवेश होना संभव नहीं तो कैसे हुआ बले ये एक राज है टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया बोले परीक्षित महाराज स्वयं भी बोले हैं कि हमारा जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कैसे हो गया टीकाकारों ने बताया कि परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज के द्वारा श्रीमद भागवत जी महापुराण का मैने स्थापना करने के लिए ये एक बहाना बनाया बहाना एक बहाना बनाया ठाकुर जी परीक्षित महाराज का अंदर माया देवी इच्छा करके ऐसा हालत पैदा कर दिया मुंह डाल दिए माया देवी ये महामाया जो है महामाया जोगमाया का एक लीला ये महामाया का अधिकार नहीं भक्तों का अंदर जोगमाया इच्छा करके कराए जोगमाया सोचे हम हाँ अगर ऐसा हालत पैदा कर दे तो परीक्षित महाराज सब छोड़ के गंगा किनार बैठे और सुखदेव गोस्वामी तो आंखें था भागवत का था प्रवचन करेंगे इच्छा करके परीक्षित महाराज के अंदर में जोग माया एक ऐसा प्रभाव लगा दिया लगा दी थी जिसके द्वारा परीक्षित महाराज का अंदर में विचार में थोड़ा भेद आ गया था उसी समय के लिए इस बात का बहुत सारा अफसोस किया परीक्षित महाराज जब राजधानी को चले गए उधर जाके ऐसा करके अफसोस किया हाय हाय हमने क्या किया है हाँ? ये हमने क्या किया ये तो जिंदगी में हमें कभी नहीं किया ऐसा कैसे कर दिया बार बार अफसोस किया और ये भागवत में ऐसा विचार है कि लिखा हुआ है तो स्पष्ट लिखा हुआ है अभूत अभूतपूर्व सहसा खुद तीढ़ अर्दितात्म ब्राह्मणम प्रत्यद अभूत ब्रह्मणो मक्षरो मनु रू ब्रह्म अंगसे गतासु मृगम ऋषा है धनुट निधा पूर्व आगत भले अभूतपूर्व अभूतपूर्व शब्दों का माने क्या है अभूतपूर्व माने क्या है अभूतपूर्व माने जाए जो जिंद कभी भी नहीं हुआ अभूतपूर्व पूर्व में कभी देखा नहीं गया जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं कर अभूतपूर्व सहसा ये परीक्षित महारा अंदर भूख और प्यास लग गया महापुरुष का वो जो महाभागवत का विचार करो तो उसमें भूख प्यास में कोई कष्ट नहीं होता लिखा हुआ है ना है उत्तम भागवत कौन है कनिष्ठो वैष्णव कौन कौन कनिष्ठ साधु मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी उत्तम अधिकारी में भी विचार है बहुत सारे है उसमें लिखा हुआ है ना खुदा तिशा में उसका कुछ नहीं होता लेकिन परीक्षित महाराज का हुआ क्यों जब परीक्षित महाराज के बारे में लिखा हुआ है ये सो महाभागवत परीक्षित महाराज के बारे में लिखा हुआ है ये महाभागवत लेकिन ये महाभागवत का तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ इसका उत्तर दिया अभूतपूर्व सहसा खुद तेरा व्यामित आत्मा ऐसा खुद खुदा तिष्टा में इतना कष्ट उपस्थित हुआ सहन करना मुश्किल हो गया उसी टाइम के लिए क्षण भर के लिए और दिमाग में थोड़ा ठाकुर जी ऐसा कर दिया कि उसको इसी का बहाना लेकर भागवत जी महापुराण हमारा जगत में आए नहीं तो आना, आना संभव नहीं जैसे वैकुंठ पार्षद जो जय विजय है जय विजय के बारे में बोला शास्त्र में लिखा हुआ है जय विजय तो वैकुंठ का पार्षद है तो जय जय विजय का दिमाग क्यों खराब हुआ क्यों खराब हुआ भगवान श्री कृष्ण वो जो है नारायण जो है उधर वैकुंठ वो जो चतुस्सन को बोले हमारा इच्छा से हुआ चतुर्सन बड़ा दुखी भाई हम तो सांप दे दिया हमको क्षमा करना ठाकुर जी बोले ना ये मेरा अच्छा से हो मैंने तुम लोग मैं तुम तो एक इंस्ट्रूमेंट हो हम सांप दिलवाया ताकि वो जगत में जाए मेरा साथ लीला हो लीला है नहीं तो वैकुंठ का अंदर में अहंकार आ गया उल्टा कर दिया संभव नहीं है तो ये जो परीक्षित महाराज का अंदर ये जो तुम्हारा विचार से जो कोली का प्रभाव आया ये बिल्कुल सच्चा नहीं है कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं आया ये ठाकुर जी का ही एक लीला है ऐसे करवाया कि जा, जैसे श्री भागवत जी महाप्राण का प्रवचन जगत में प्रचार हो जाए इसका लिए ऐसा किया अब बाद में क्या क्या परीक्षित महाराज भी आए बड़ा दुख किया अफसोस किया इतना अफसोस किया इतना अफसोस किया, इतना अफसोस किया की रोना शुरू कर दिया हाय हमसे कैसे ऐसा बन पाया हाय हाय हाय ये हमने क्या किया कभी तो हमारा ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया करके बड़ा अफसोस किया परीक्षित महाराज जी परीक्षित महाराज बड़ा अफसोस किया और अपने आप पर अधिकार दिया है ये ऐसा धिक्कार दिया अद्वैव राज्यम बलमृद्ध कोशो प्रकोपीत ब्रह्म कुला नलो में अभद्रश पुन में अभूत धीर दिजो गभ्या बहुत पानिशमेंट हमारा जिंदगी में शास्त्री धिकार दिया धिक्कार हमारा जिंदगी में ऐसा ठाकुर जी मेरे लिए सास्ती का व्यवस्था करे को हमारा जन्म जन्म पे ऐसा बुद्धि खराब ना हो कि ब्राह्मण वैष्णव गोमाता ऋषि मुनि किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे हम हमारा दर्द ऐसा हो जाए बोलो अगर इच्छा करके अगर वो अपमान करके आया ऋषि को तो कैसे ऐसे बुद्धि होता इसका पूरा साफा प्रमाण है वो इच्छा करके किया नहीं था अचानक हो गया ठाकुर जी करा दिया उसको नहीं तो होगा नहीं ना राम जी का भी लीला में जो कौशलानंदन राम इसका भी बड़ा भारी विचार है सुंदर कोई के ही जो ये बोर को मांगा इसका भी जो गुप्त रहस्य है एक रामायणी बाबा है वो बड़ा सिद्ध महात्मा हमारा हमको बहुत प्यार करते थे अयोध्या अब नहीं है सॉरी छूट गया रामायणी बाबा इतना सुंदर देखने में हमको बहुत प्यार करते थे जब भी उसका साथ अयोध्या में देखा हो कलकत्ता में आते थे बहुत बड़ा बड़ा आदमी को दीक्षा दिया हम देखा करने हमको काफड़ देते थे महाराज आप ले लो काफ़र काफड़ प्रणामी आप संतो हमको दे रहे नहीं आप ले लो है बड़ा सूक्ष्म विचार है इसमें भले को, कोई कईके जो ये बड़ को मांगा था इसका पीछे भी राम जी का इच्छा है एक गुप्त रहस्य है रामायण का जब विचार हम करेंगे तो वो आए आए राम जी का ऐसा विचार राम जी मैया को बोल क्योंकि कौशल्या को से कोई कोईके देवी इतना प्यार करती थी कौशल्या से बढ़कर ऐसा ही विचार है हर कोई कोईके का कल में गोदी पे वो कैके कभी भी भूल से भी ये नहीं कर सकता ये तो एक बहाना और इसमें विचार है राम जी स्वयं बोले मैया आज तुम्हारा सामने ऐसा दान मांगे कि तुम दोगी बोले तू जो चाहे हम दे बोले ऐसा ऐसा करना है हमारा कोई लीला है हम जाएंगे जंगल में बोले देखो हाँ हाँ कर लेंगे देखो मैया पूरा जगत तुमको नफरत करेगा घृणा करे कोई के ही नाम पर लोग थुक्कर दें हमारा लिए सहन होगा तुम्हारा हाँ सहन किसी का नाम कोई कहीं नहीं रखेगा इतना घिना करे जगत हमारा लिए साइन कर सकोगी अल्लाहा हा करे। रहस्य है इसका अंदर विचार है और ये जो है परीक्षित महाराज का अंदर में जो भाव है हमने व्याख्या की है सही व्याख्या है कि कभी भी गुरु इसका ब्राह्मणों का अपमान करने का कोई विचार ही नहीं है इसका अंदर उसका खानदान में ऐसा भाव नहीं है कैसे हो गया इसका ही बोला अद्वैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कूला नलो में दहोतु अभद्रश पुनर्न में अभूत पापियों से धीर दिजो देव गोभ्य धीर जो ऋषि मणि है धीर आ, दिजो ब्राह्मण वैष्णव गोमाता और जिंदगी में कभी भी ठाकुर जी हमको एक सबक सिखा दे ठाकुर जी हमको एक सबक सिखा दे कभी भी हमारा बुद्धि ऐसा खराब ना हो इसका प्रमाण यह है इसके द्वारा प्रमाण होता है जे इच्छा करके परीक्षित महाराज नहीं किया ये ठाकुर जी ने करवाया अब अचानक उधर से अब ये जो बच्चा है कौन बच्चा श्रींगषि समिक ऋषि का लड़का है ऋषि तो भजन कर रहा था और किसी ने खबर दिया बच्चा जो है बच्चा खेल बच्चा खेल रहा था कहा दूरी जगह अपना ऋषि वालों के साथ खेल रहा था अचानक एक व्यक्ति जाके एक बच्चा जगह ए तुम्हारा अफिभाग पिता का अपमान हो गया किसने किया बोलो देखो तो सही जाके राजा ने किया तुम्हारा पिताजी का अपमान किया अपमान किया दौड़ते हुए आए और देखे महाराज एक मरा हुआ सांप जो है गले में लटका के चला गया राजा तो है तो ऋषि ब्रह्मोत्तेज है ऋषि बालक है ना ऋषि बालक वालक ब्रह्मोतेज है देखने में देखने में बच्चा है लेकिन है तो ऋषि बालक तपस्या है उसका इतना गुस्सा आ गया इतना गुस्सा आ गया कि वो क्या किया सांप दे दिया जो राजा है जब सांप दिया तो इस सांप का जो मैसेज है खबर है परीक्षित महाराज को मैसेज आना चाहिए ना कि उसको सांप मिला बोले जो राजा ऐसा किया वो राजा का सात दिन का अंदर उसका प्राण तख्खों के द्वारा दंशन होके तखों दंशन करे और इसका सूर्य छूट जाएगा सात दिन को अंदर ऐसा करके जब सांप दे दी तो अब परीक्षित महाराज का पास खबर आया कि श्रीरिंग ऋषि ने आपको सांप दे दी स्वमी ऋषि का लड़का ऐसा सांप दे दिया कि आपका शरीर सात दिनों का अंदर छूट जाए तखक दंशन करे तो परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न भय बोले वाह इसी का ही तो प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा था ना परीक्षित महाराज तो इसी का प्रार्थना करता है ऐसा सबक सिखाए मेरे को ऐसा शिक्षा दे ठाकुर जी कभी ऐसा ना हो पाए जब ऐसा बोले तो अचानक ये मैसेज आ गया खबर आ गया कि देखो आपका शरीर छूटने वाला है अपना व्यवस्था कर लो सात दिनों के अंदर आपका शरीर छोड़ जाने वाला है आप व्यवस्था कर लो ऐसा जो किया तो परीक्षित महाराज का बड़ा आनंद हुआ आप अच्छा हुआ अब अच्छा हुआ मैं जो अपराध किया उसका एकदम बिल्कुल सही शास्त्री मिले सौ साधु मेने न चिरे नख का नलम प्रसक्त स्विरक्तिकारणम परीक्षित महाराज बोले अच्छा आपको बोले संसार छर के चले जाओ चले जाओ आप जाओ जाओगे महाराज हम कैसे जाए लेकिन जिंदगी में किसी का जिंदगी में ऐसा घटना घट हो गया कि संसार पूरा पूरा एकदम कड़वा हो जाए तो तो चला जाएगा संसार चला जाएगा ना संसार अगर कड़वा हो गया बस करो हमारा संसार हमको नहीं चाहिए ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, एक तखक का जो जो होने वाला बात है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तख्खक दंशन करने वाला जो बात है यह तो एक बहाना है यह तो एक बहाना है इस, इसका हमारा डबल लाभ हुआ इसमें क्या हुआ हमारा तो ये जो राज्यों राजधानी का चक्कर में हम अपना जिंदगी को समय दिया वो छूट गया और मन को अगर शांत बना ले गुरु मिल जाए तो ठाकुर जी भी मिल सकता है अब हम तो समय आया हमारा सुजग गया जैसे नोमिस क्षेत्र में हजारों साल का यज्ञ का आयोजन किया ऋषि मुनियों ने बाद में स्वीकार किया स्वयं बोले ये तो एक बहाना है शब कथाया हरे हे वै कथा कथा का अवसर मिला हरी कथा का अवसर मिला हजारों साल तक जो जग का आयोजन ये तो बहाना है कथा या सक्षण है हरे लिखा है हरि कथा का अवसर हमारा जिंदगी में मिल गया पर महाराज ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं अगर सांप आ गया तो ठीक है ये सांप है ये साब के द्वारा क्या हुआ बोले हमारा बिरक्ति का कारण हो गया हम राज्य राजधानी छोड़ के परीक्षित महाराज काकी की बले चला गया कहा पूरा गंगा का किनारे कहा सुक्तल खेत सुक्तल क्षेत्र में पहुंच गया परीक्षित महाराज यही परीक्षित महाराज पहुंच गए और जाके गंगा का किनारे बैठ के एकदम आसन लगा के बैठ गया और जितना सारे ऋषि मुनि हैं सारे ऋषि मुनि सब उधर पहुंच गए तत्रो उपजोगमूर भूवनम पुनाना महानु भाव मुनोह सशिष्या प्रायण तीर्था भी गमापदेश स्वयं ही तीर्थानी पुनंती संता। ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा है जो तीर्थों को भी तीर्थ बना देता है तीर्थ क्या है तीर्थों को भी तीर्थ बना देते काल चर्चा किया था बिदुर जी के बारे में जुधिशीर महाराज बोला भगविधा भगवतहा तीर्थ भूता स्वयं प्रभु बिव तीर्थी कुरुंती तीर्थानी शांतो तेन गदावृता स्वयं ठाकुर जी आपका अंदर में है आपका मापी ऐसा बड़े बड़े बड़े साधु महात्मा तीर्थ करने के लिए जाता है वो किसका कारण क्या है बड़े तीर्थों को तीर्थ बना देते तित्तु बनाने वाला सारे मुनि ऋषि आ गया उधर वशिष्ट चवन भरदर अरिष्ट ने परा सर गाधि सुत अथो राम कथ इंद्र प्रमद सुबाह मेधातिथिर्देवल अरिष्ट सेन भरद राज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय ऊर्व कब शह कुंभ जोनि रई पाण ना? भगवान नारद सारे जितना सारे बड़े बड़े ऋषि है जितना सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि है सब आ गया भरतराज वशिष्ठो चवन है विश्वामित्र गादी सुतो सब आ गया पूरा बोले कौन बुलाया महाराज कौन नौता दिया वो कोई नहीं दिया ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया ये ऋषि मुनि साधु संतु जो है ना इसका अंदर में ठाकुर जी जैसे प्रेरणा दे ऐसा करता है ठाकुर जी प्रेरणा देता है तो करता है ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया अभी चलो साहब सब चलो परीक्षित महाराज के उधर बैठा हुआ है परीक्षित महाराज कहा गंगा का किनारे सुखताल क्षेत्र वहां सारे मुनि ऋषि पहुंच गए और ये जो सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो ऋषि मुनि हैं आप बताओ कि हम हमारा जिंदगी का शेष है मात्र सात तो दिन हमारा जिंदगी का शेष है सात दिन इस सात दिन का अंदर हम क्या कंस कौन से साधन करें जैसे हमारा शरीर मुक्त होके ठाकुर जी हमारा हम निकल जगत से <laughs> कौन सी ऐसा साधन है कुछ बताओ ऐसा साधन जैसे हमारा परम मंगल हो जाए परीक्षित महाराज ऐसा ऐसे तो विचार करके देखो परीक्षित महाराज का जिंदगी में सात दिन का टाइम मिला लेकिन तुम्हारा जिंदगी तो सात मिनट का भी कोई भरोसा नहीं है परीक्षित महाराज को एक सर्टिफिकेट मिला था अभी तुम्हारा शरीर छूटने वाला नहीं है सातों दिन बाकी है सात दिन का अंदर आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हो कि जिससे आपका परम मंगल हो जाए लेकिन आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है सात सेकंड का कोई भरोसा नहीं परीक्षित मार तो सात दिन का भरोसा है सात दिन का अंदर शरीर नहीं जाने वाला लेकिन आपका तो कोई सात मिनट का सात सेकंड का कोई भरोसा नहीं कब भी चले जाए। और विचार करके देखो हम सभी का शरीर सातों दिनों का अंदर तो जाएगा है सोम मंगल बुद्ध विश्व है शुक्र शनि रवि सबका सर सातों दिनों का अंदर ही तो जाएगा है जाएगा ना? अब ऐसा विचार तो ये जो है परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और एक एक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा और दूसरे ऋषि बोले महाराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा इतने में क्या हुआ साक्षात सुखदेव गोस्वामी नंदनंदन कृष्णो स्वयं सुख भागवत का महिमा में हम वो महिमा का चर्चा नहीं किया पहले सेशन में जो हुआ चर्चा वहां दो किस्म का भागवत का महिमा बताया था थोड़ा टाइम भी ज्यादा था उसमें बताया था कि नंदनंदन सुख जो है वो साक्षात कृष्ण ही है नंदनंदन कृष्ण जो है साक्षात सुख है नंदनंदन कृष्णस्तु साक्षात सुख शुभ सुख शुक, सुखदेव गोस्वामी के रूप पकड़ कर आए अब इधर जो है सुखदेव गोस्वामी और आ गए धीरे धीरे कौन दिया और पहले हस्तिनापुर गए हस्तिनापुर मिराठ मिराठ स्टेशन में उतर के हस्तिनापुर जाना पड़ता 20 किलोमीटर और हस्तिनापुर जो शहर है उसका एकदम नजदीक गंगा का तट है हस्तिनापुर शहर गंगा तट गंगा का किनारे किनारे थोड़ा आगे चले जाओ तो अब आएगा क्या सुखताल क्षेत्र गंगा का किनारे किनारे चले जाओ सहारे सहारे तो आपका आएगा क्या सुक्ताल खेत्र जहां सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भगवत सुनाई वो पवित्र क्षेत्र है अभी भी है सुखताल क्षेत्रो हम बहुत बार गए और पोपाजी भी सुखताल क्षेत्र में वो जो सुखदेव गोस्वामी का आसन है उसमें बैठकर पोपाजी भगवत का चर्चा किए और हमारा वहाँ छोटा आदमी भी थोड़ा बहुत किए है जो भी है और वो जो है उधर गंगा का और उत्तर दिशा होकर परीक्षित महाराज बैठ गए पेशन कोई खाना पीना कुछ नहीं है बिल्कुल बैठ के ठाकुर जी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ने का विचार है सातों दिनों का अंदर सातों दिन तो काफी जैसे खट्टंग महाराज का चर्चा हम किया था भाई खट्टंग महाराज का आ, दो घड़ी बचा था एक घड़ी चौबीस मिनट ना दो घड़ी अड़तालीस मिनट और अपना राजवेश अपना सब अपना सब कुछ है वो छोड़कर जाने में लग गया थोड़ा टाइम अब बाकी जो शेष समय था उसी का अंदर ठाकुर जी का चरण में मन को प्रविष्ट कराया और ऐसे देवता को भक्त है देवतालो का आशीर्वाद तो पहले था ही और बस ठाकुर जी प्राप्त हो गए खट्टांग राजा क्या किया इतना कम समय इतना कम समय है इस समय पे समय का अंदर ठाकुर जी का चरण को प्राप्त करके चले परीक्षित महाराज जो सात दिन बाकी है सात दिन के अंदर जब परीक्षित महाराज का पास सुखदेव गोस्वामी आ गए उसका पहले तो बड़ा अफसोस किया परीक्षित महाराज बड़ा अधिकार दिया अहोबयम तो धन्यतम निपानम महत्तम अनुग्रोहसीला राग्यम कूल ब्राह्मणोपाद शौचाद आराध विसृष्ट बतो गर, हो कर्म बतो गह कर्म भले दुराचारी हम तो दुराचारी है राजकुल में आ, आकर गन, हैं है जहा ब्राह्मणगंज जहा हमारा वहां भी पापिष्ट है यहाँ आना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है इतना पापिष्ट है दिक्कत लगाते ऐसे कह रहे हैं ओहो वम धन्यतमा आज हम धन्य हो गया जहाँ अहो वम निपणी महत्म अनुग्रहणीय शिला कुलम ब्राह्मण पाद शौचात आराध विशिष्टम बतो गर्भ करम हमारा इधर आके आप लोग अपना चरण को दर्शन कराया इतना बड़ा महात्मा है आप पूछा तो भी पूरा व्याख्या नहीं हो पाया समय कम है और उधर जाके गंगा के किनारे बैठ गया बैठ के अभी बोल रहे कि आ, ऐसा करे जे डीजो अर्थात ब्राह्मण का और कुल का तो साफ जो समिक मुनि समिक वो समिक मुनि का लड़का वो जो है उसका तो अभिशाप लगा बोले ठीक है कोई बात नहीं दीजो पर सृष्टो कुह कह तक्षको वस तु अलम गायतो तो विष्णु गा वो दक्तखक जो है हमको दंशन कर ले कोई अफसोस नहीं है लेकिन आप लोग सं कीर्तन करो हरि कीर्तन सुनाओ कृष्ण गा गायतो गाय विष्णु गाथा गायतो विष्णु था अर्थात कृष्ण का कीर्तन चलते रहे आ दस तु अलम खूब दंशन करे खूब काटे हमको गाय गायतो विष्णु का विष्णु का कीर्तन गाते गाते हम सोरी छोड़ देंगे कोई डर का बात नहीं और इधर जो है सर्वे वयम आ ऋषि मुनियों ने विचार बना लिया कि हम लोग ये सुखताल क्षेत्रों से जाएंगे नहीं क्यों पहले इधर जो है परीक्षित महाराज महाभागवत है शरीर उसका छुटने वाला है जरूर इधर ठाकुर जी का एक लीला जरूर होगा कुछ प्रसंग आता भागवत प्रसंग तो सर्वे वयम ताबद ताब यहां अस्माह पर अस्माहे अथो कलेवरम वरम जावद विहायो लोकम परम विरजस्कम विशोकम यम भागवत प्रधानः हे भागवत प्रधान माँ भागवतो में अग्रगण्य जो है महाप्रधान है वो जब तक अपना शरीर को छोड़कर ना जाए तब तक हम लोग ये जागे हिलेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे क्योंकि यहाँ प्रसंग आएगा ठाकुर जी का हरिकथा का, का प्रसंग जरूर आएगा ये इतने में क्या हुआ परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोसमी आ गया कोई बुलाया अपने आप आ गया इधर बताया परीक्षित महाराज कैसे आई बोले ऐसा जो विचार चल रहा था कैसे परम मंगल हुए इतने में परीक्षित महाराज आ गया सुखदेव गुस्मी आ गया परीक्षित महाराज का सामने तत्र भगवान वैशपुत्र जद्रीक्षय गो अपेक्ष अलक्ष लिंगो निच लाभ तुष्टो वृतस् बाल ईर अवधूत तो कैसा आया <coughs> अलक्ष लिंगो अवधूत वेश किसी को पता नहीं ये इतना बड़ा ठाकुर जी का निजी जन है अलक्ष लिंगो निजोलाभ तुष्ट ब्रित अवदूत वेश अवधुत वेश मतलब कोई कपड़ा पपड़ा नहीं है नंगा बाबा नंगा बाबा है तत्र अववध भगवान वैश्यपुत्रो जदृछ या काम अटमन अनपेक्ष पृथ्वी पर्यटन करते करते ठाकुर जी की इच्छा के द्वारा ही इधर पहुंच गए कहा सुखताल क्षेत्रों में गांव ऑटोमानो अनपेक्ष किसी का ऊपर इसका कोई बिल्कुल नजर नहीं है किसी वस्तु और व्यक्तियों में पर ऐसा पहुंच गया वहां सुखदेव गोस्वामी उसको बच्चा लोग सब धूली दे रहे है धूली दे रहा है नंगा बाबा आए गए हो लंगा बाबा आए गए हो बोले धूलि देर बच्चा लोगों को पता नहीं कि इतना बड़ा महात्मा है वो लंगा बाबा है ऐसे बच्चा लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी आके यहाँ पहुंचे बैचन तत्र अभवत भगवान वैश्व पुत्र गाम गनो अनपेक्षक अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट सुकुमारो सुकुमारो करो त्वाम सुकुमार पादो करोरु चर्वाय तक्षल्यकर्ण सुभ्रणनम कंबू सुजातकूज पृथुचुंड वृक्षसम आवर्तनालिगलबुदर च दिगंबड़म बक्र विर्ण केशम प्रम्ब बाहूं श्यामं सदा पिब लक्षा स्त्रीण मनोज रुचिश्मी तेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयो शासनेभ्य स लक्षणा ओपी गुरच बोले श्लोकों का माने हम थोड़ा बता दे बोले ऐसा सुंदर देखने में जैसे लिखते किष्ण स्वयं आया किष्णु का सौंदर्य असुदेख ही है अब जब आ, आए बोले स्त्री नाम मनज रुचिरम रुचिर मनज्ञम रुचिर स्मित है ना कोई माताजी जी देख ले तो नजर नहीं हटा पाएगी इतना सुंदर है देखने में और चूल जो है बाल जो है बिखरे हुए हैं दिगंबरम बकरण केशम प्रलम्ब बाहूम ये घुटना तक अपना हाथ जो है महापुरुष घुटना तक अपना हाथ चला गया इतना लंबा है इतना सुंदर पृथ्वी बक्षसम ऐसे सुपिब इतना चौड़ा कितना सुंदर सोलह साल की उम्र है त्र भवद भगवान वैश्वत जद्री छया गाम अटमोपेक्षक अलक्ष लिंगो मृतच बालैरवधतवेश वर्ष सुकुम पाद कृ बहुवंश कपोल गात्रोन सतुल कर्ण सुब्र नननम कंबुसुजात कंठम निगूज पृतुटुंड वक्षसम आवर्तना बलिगलवुदर च दिगंबर वक्र विण केश प्रलंब बाहुं समत्म श्याम सदा पिब वय अंगलक्षा स्त्रीनाचिरा स्थित मनयो शाससनेभ्यो स्थल उपी गुवर्चस जितना सारे ऋषि मुनि है सारे खड़ा हो गया सोलह साल का लड़का है बच्चा सोलह साल का लड़का आ गया सारे ऋषियों का झुंडू हाँ खड़ा हो गया ऐसा क्यों ऐसा बोले ऐसा ही प्रभाव है सुखदेव गोस्वामी का सुखदेव गोस्वामी जब आए बाबा पर बाबा भरद्राज वशिष्ठ लेकर सारे पराशर भौमो धोमो सब सब खड़ा हो गया ऐसा क्यों ऐसा हुआ बल ये लोग सुखदेव गोस्वामी कौन है इसका पता था लिखा हुआ है ये लक्षण अज्ञा ये जो लक्षण है शासने भ्यो प्रत्युत्ता से मुन यु हो शासने लक्षण अज्ञा ओपी गुरो वर्चसम हो सके कि नंगा है हो सके उसका कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं है सारा शरीर धूला से मलिन है चूल बिखरे हुए हैं, पागल जैसा फिर भी सारे ऋषियों मुनियों को पता है वो कौन है इसलिए सम्मान देने के लिए खड़ा हो गया पूरा और उसका बात जो प्रसंग आए सायकालिंग अधिवेशन में आए सायकालिंग अधिवेशन में आ भी परीक्षित महाराज पहुंच गए भागवत कथा का तो आनंद आनंद लहर चलेगा भी परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए और प्रसंग आएगा परीक्षित महाराज अपना सर को राजा सुखदेव गोस्वामी के चरण में रखकर परमंस गुरु आप ही मेरे को, मेरे को बताओ किस किस साधन करने से हम जल्दी से जल्दी अर्थ तो सात दिनों का अंदर हम चले जाए कौन सी साधन है ऐसा बताओ ये जो प्रश्न है इसका उत्तर और प्रश्नों सारे स्वायकलीन अधिवेशन में दिया जाएगा ठाकुर जी का अगर इच्छा हो तो तो इधर ही हम ये प्रार्थना लेके हमारा वचन को विश्रांत दे रहा हूं अथो पृछाम यम गुरु पुरुष सेह यमान सर्वथा वाच कल्प दुर्वश्य के बासिंद पावन भविष् नमो